संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए इस विषय में कश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद यधिष्ठ ने पूछा पितामह कृपया यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन कर्म धन और बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए भीष्मजी बोले राजन प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है बुद्धि उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है राजा बली प्रहलाद नमोचे और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ और कश्यप ब्राह्मण का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है कहते हैं पूर्व काल में कश्यप नाम का एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋषि पुत्र था उसे धन के मद में चूर किसी वैश्य ने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 आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको अब उसमें दोष दोषानुसंधान नहीं करना चाहिए अजी जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं इस में आपको मैं जैसे धन की लालसा है उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए ही उत्सुक हूं मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई भी लाभ नहीं है देखिये मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं किंतु हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता किंतु जिन्हें भगवान से दो हाथ मिले हैं वे वर्षा शीत और घाम से अपनी रक्षा कर सकते हैं जो दुख बिना हाथ के दीन दुर्बल और बे, बेजबान प्राणी रहते हैं सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गीदड़ कीड़ा चूहा सांप मेढक या किसी दूसरी योनी में उत्पन्न नहीं हुए काश्यप आपको तो इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए इससे अधिक और क्या चाहिए आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं किंतु तो हाथ न होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे पास शक्ति नहीं है आत्महत्या करना बड़ा पाप है यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता जिससे मैं इससे भी नीच योनी में न गिरू इस समय मैं श्रृंगाल योनी में हूँ यह बहुत नीच है परंतु इसकी अपेक्षा कई योनिया और भी अधिक नीच है मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करता है और फिर इंद्रपद पाना चाहता है इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती तृष्णा की आग पानी से नहीं बूझती बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है शोक तो आपको है ही नहीं इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं इसलिए इसमें शोक मनाने मानने की क्या बात है बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्मों की मूल है उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए देखिए माया का चक्र तो ऐसा है कि भंगी और चांडाल भी अपने योनियों में प्रसन्न रहते हैं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 यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए सत्य बोलिए इंद्रियों को वश में रखिए दान दीजिए और किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ यागा का अनुष्ठान करते हैं वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे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 वे प्रवर या श्रृंगार योनि मेरे इस कुर्म का ही परिणाम है अब मैं रात दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकू उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहू यज्ञ दान और तप में, में मेरा अनुराग हो जानने योग्य वस्तु को जान सकू और त्याग्य को त्याग सकू तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा अहो तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह यह तो इंद्र है, जानकर उसने उसकी पूजा की और, और जितेंद्रीय धनाढ़ पुरुष यज्ञ दानादि शुभ कर्म करते हैं उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और जब वह सोता है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 और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते वैसे ही ज्ञानियों की गति का पता नहीं लगता अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही करना चाहिए